noch nicht, er ist noch nicht da. Okay, jetzt über trägst du schon live YouTube? und sei bin ich jetzt jetzt <lacht>

जय

राधा गिरी वृंदावन धाम की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरी वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय

श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय

हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावंदे हरिलाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय वंदे हम श्री गुरोन् श्री उत्पद कमल श्री गुरून् वैष्णवां

श्रीूपं साग्र जात सह गण रघुनाथन्वत तम सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ली विशाखान्वितांछाक कृपा सन्दुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः

बोलो श्री वृंदावन बिहारी परिच्छेद परम मंगल श्री चैतन चरतामृत श्री सनातन शिक्षा श्रीमद महाप्रभु

सनातन गोस्वामी जी को तत्व का उपदेश देते हुए पूर्व प्रसंग में संबंध तत्व के विषय में बताए और संबंध तत्व के ही व्याख्यान में अवतारों के जितने भी भेद हैं उन भेदों में मुख्य रूप से श्री गौर अवतार उनका निरूपण श्रीमन महाप्रभु ने किया

अपना नाम तो नहीं लिया अपने मुंह से अपनी बड़ाई कैसे करेंगे नाम नहीं लिया विदाई तो के परंतु परंतु युवा गौर तत्व उस गौर तत्व की ओर भी संकेत कराए पंत तो छिपा गए सनात गुसम जी कहा उनका क्या नाम है उन नाम

तो अनेक हैं शास्त्र के द्वारा ये बात जानी जाती है कौन अवतार है कौन नहीं है ऐसे कहकर बात को घुमा गए कि शास्त्र के द्वारा जाना जाता है कि कौन अवतार है कौन नहीं है जबकि कह सकते थे कि मैं ही वो युवावतार हूं धन्य कलियुग का मैं ही अवतार हूं परंतु तो अपना नाम

और ये भी कह रहे हैं अवतार कभी ये नहीं कहता है कि मैं अवतार हूं यह कह कहकर के अपनी बात छुपा गए कि मैं अपने मुंह से थोड़ी कहूंगा कि मैं अवतार हूं ऐसा कहकर के छुपा गए और ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा ही स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से को, कोई अवतार है इस अवतार का बोध होता है

स्वरूप लक्षण का तात्पर्य है आकृति और प्रकृति माने कोई चीज किससे बनी हुई है उसका रॉ मटेरियल क्या है इसको हम कहेंगे प्रकृति और आकृति का तात्पर्य है किस रूप में किस फॉर्म में वो दिख रही है तो उसके रूप को कहेंगे आकृति और जिस चीज से वो बनी है उस उपादान कारण को कहेंगे प्रकृति

तो आकृति प्रकृति यही स्वरूप लक्षण ये स्वरूप लक्षण है कार्य द्वारा ज्ञान यही तटस्थ लक्षण और कार्य के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान हो इसका नाम तटस्थ लक्षण है परतत्व के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में रूपन किया गया प्रश्न था कि युवावतार कौन है और उसको किस लक्षण से जाना जाएगा

महाप्रभु ने अपने आप को तो छुपा लिया और ये कह दिया कि अवतार कभी अपने मुंह से ही नहीं कहता है कि मैं अवतार हूं परंतु तो शास्त्र में जो परतत्व के अवतार के अवतार और परतत्व इन दोनों के जो लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों से पता लग जाता है कि ये अवतार अब लक्षण कैसे अनुरूपण किए गए शास्त्र में क्या अनुरूपण किया गया परतत्व का

उसका कर रहे हैं कि जन्मा है जन्मान्वयाद चारेस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कव मुह्यंते यूर तेजो वारी मृदा यथा विनम यो मृषा धामना स्व निरस्तुक सत्यम परम धीमहत

स्वरूप लक्षण को न्यूपन किया जा रहा है कि सत्यम परम धीम ही जो वस्तु त्रिकाल अबाधित हो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जो वर्तमान रहे त्रिकाल में अबाधित रहे उसका नाम है सत्य ब्रह्म सृष्टि के पहले ब्रह्म भगवान परमात्मा ये सृष्टि के पहले भी थे सृष्टि जब है उस समय भी है

सृष्टि जब नहीं रहेगी प्रलय हो जाएगा उस समय भी रहेंगे इसलिए वे हुए सत्यम त्रिकाल अबाधित का अर्थ है सत्यम परम का तात्पर्य है कि जो स्वयं आनंद रूप होकर के विराजमान है और सर्वोत्तम आनंद की जहां अभिव्यक्ति हो रही है ऐसा जो स्वरूप है उसको हम परम कहेंगे आनंद तो सब जगह है

एक कामी के लिए जो कामिनी है उसके अभामृत को भी अमृत कहेगा वो भोजन करने वाले जो लोभी है उसको यदि सुंदर प्रसाद मिल जाएगा तो मीठा मिल जाएगा वो उसको भी अमृत कहेगा आ भोजन क्या है अमृत है परम सुख है तो परम कहकर के दिखाया कि जो सुख सर्वोर्थ होकर के विराजमान

अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान इनकी भी अपेक्षा जो सुख सर्वोत्तम होकर के विराजमान वही परम होगा परम का तात्पर्य है सर्वोत्तम पाकास्था जहां पर भगवत्ता की प्रकट हो संसार के जितने भी सुख हैं वे सब तो दुख से युक्त हैं विनाशील हैं इसलिए उनको परम नहीं कहा जा सकता है वे विनाशील है

उनसे भर के सबसे बड़ा सुख कौन सा होगा वो सबसे बड़ा सुख होगा दुख की निवृत्ति हो जाए ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाए परिच्छेद सामान्य इन दो गुणों से जो सर्वथा रहित हो ऐसी स्थिति में पहुंच जाना इसका नाम है ब्रह्म परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभावक्त जिसमें परिच्छेद मान किसी से ढका हुआ ना हो और जिस जैसा कोई नहीं हो

ऐसा जो परम परम तत्व है सुख है उसको हम परम कहेंगे सत्यम परम परम उसे कहेंगे ऐसा सुख सुख ना हो। सुख ऐसा ब्रह्म हो सकता है परंतु ब्रह्म सुख रूप है सर्वश्रेष्ठ है परंतु उसमें अभिव्यक्ति नहीं है इसलिए ब्रह्म की अपेक्षा

आस्वाद की अभिव्यक्ति कहां होगी ब्रह्म की अपेक्षा आस्वाद की अभिव्यक्ति अधिक होगी वह होगी परमात्मा में क्यों परमात्मा अपने कुछ गुणों को सामने प्रकट कर रहा है ब्रह्म आनंद रूप तो है परंतु उसमें अपने आप को प्रकाशन करने की प्रवृत्ति नहीं है और ब्रह्म में पहुंचकर के जीव में भी

ग्राहक सामग्री नहीं है रिसीवर नहीं है रिसीवर नहीं है तो चाहे सिग्नल कितने भी हो पकड़े पकड़ने में नहीं, नहीं आएगा रेडियो भजेगा नहीं रिसीवर भी चाहिए और सिग्नल भी चाहिए दोनों तब जाकर के कोई वस्तु तो अनोप गम्य होगी तो ब्रह्म की स्थिति में ब्रह्म साहिज होने पर जीव में

ग्रहण करने के लिए चित्रवृत्ति नहीं है क्योंकि चित्रवृत्ति का पहले ही लोप हो चुका है ऐसी स्थिति में ब्रह्म का आस्वादन करने के लिए ग्राहक सामग्री जीव के पास में नहीं है और ब्रह्म में अपने आप को प्रकट <coughs> करने की प्रवृत्ति नहीं ब्रह्म का एक गुण है यह हमारे चेष्टा ब्रह्म में कोई चेष्टा नहीं है

चेष्टा को चेष्टा है तो सही पर चेष्टाओं को प्रकट नहीं कर रहा है वो प्रकट चेष्टाएं प्रकट नहीं है ऐसी स्थिति में ब्रह्म परम परम्परा उपास्य नहीं हो सकता उसकी अपेक्षा परमात्मा उपास्य है यद जागर सुषुप्ति सुसन बहिष्ठ जागर सुषुप्ति और स्वप्न इनमें जो है भी और उनसे बाहर भी है उसका नाम परमात्मा है

तो वो परमात्मा साक्षी होकर के विराजमान है परंतु वह भी अपने पूर्ण रूप को प्रकट नहीं कर रहा है पूर्ण रूप को प्रकट करने वाली कौन सी वस्तु है बोल पूर्ण रूप को प्रकट करने वाली वस्तु है भगवत्ता भगवान अपने गुणों को परिपूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं भगवान किसको कहेंगे कि भगवान स्थावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य विशेष जहां स्वरूप

ऐश्वर्य और माधुर्य इनको असाधारण रूप से प्रकट किया जाए फिर से कह दे असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य विशेषा जिसमें असाधारण स्वरूप को प्रकट किया जाए भगवान का अत्यंत सुंदर स्वरूप भी प्रकट हो माधुर्य भी हो और ऐश्वर्य भी प्रकट हो ऐसे पदार्थ को हम भगवान कहेंगे

परंतु तो भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य इनमें जो छह गुण हैं उन छह गुणों में एक गुण ही प्रधान है वो है श्री ऐश्वर्य समग्र से वीर से यान वैराग्योचनाम भगत ना इनमें श्री तत्व सर्वोत्तम है और वो श्री तत्व का सर्वोत्तम प्रकाशन कहा हो रहा है श्री तत्व का सर्वोत्तम प्रकाशन हो रहा है जहां भगवान

श्री रास में आप श्री प्रिया जी के साथ में विराजमान हैं प्रिया जी काय उदाहरण करके अनेक गोपियों के मंडल के रूप में विराजमान हैं उन गोपियों में अलग अलग सब तरह के भाव हैं किसी में भाव है स्वपक्ष प्यारे तू मेरा है किसी में भाव है प्रतिपक्ष प्यारे मैं तेरी हूं किसी में भाव है तटस्थ

कि हमें दूसरों से क्या करना हमको तो प्यारे मुझसे कितना प्रेम करते हैं इससे मतलब है वो दूसरे से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इससे तटस्थ होकर के विराजमान कोई एक पक्ष पक्ष है वो कह रहा है बिलवाह स्वार्थी कैसे बन जाऊं पहले सबको भी श्याम सुंदर से मिलाऊंगी फिर मैं भी मिलूंगी श्रोत पक्ष अपनी सखी को मिला करके फिर मैं मिलूंगी श्री यमुना जी जैसा पक्ष

जहां सबको मिलाकर के वे श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रही हैं इस प्रकार स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और पक्ष, इन चारों भावों को धारण करके श्री किशोरी जी ही जहां अनेक युद्धों में चार युद्धों में आप विराजमान होकर के लीला कर रही हैं वहां पर भगवान का जैसा माधुर्य प्रकट होता है

ऐसा और कहीं जगह दूसरी जगह प्रकट नहीं होता है अतः परम शब्द का मुक्त प्रग्रह से होगा श्री रास बिहारी नुकुंज बिहारी परम शब्द को मुक्त प्रग्रह वृत्ति से यदि इसका अर्थ निकाला है मुक्त प्रग्रहत्ति कहते हैं घोड़े को दौड़ा करके छोड़ दिया कि जहां तुझे जाना हो वहां जा

तो घोड़ा अपनी अस्तबल जानता है दौड़ करके व लौट करके जहां उसको विश्राम करने का स्थान है वहां आकर के खड़ा हो जाएगा उसको चलाया नहीं जा रहा है उसका दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है घोड़ा अपने आप आ जाए तो मुक्त प्रग्रह प्रग्रह माने लगाम लगाम को छोड़ लिया तो घोड़ा जैसे अपने अस्तबल में आकर के अपने आप टिके इसी प्रकार परम शब्द को छोड़ दिया

कि तू अपना अर्थ निकाल तो परम शब्द जहां आकर के टिकेगा अंत में वो टिकेगा सर्वोत्तम रूपता होगी कहां बोली श्री किशोरी जी के संग में निकुंज मंदिर में जो विलास कर रहे हैं वहां पर ये भगवत्ता की पराकाष्ठा होगी सत्यम परम भी नहीं उस सत्य परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं क्योंकि माधुर्य भगवत्ता साध

ब्रजे कैिल प्रचार, तहा सुख व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णी अच्छे जनईते भक्त भगवत्ता का सार माधुरी ही होकर के विराजमान है माधुर् भगवत्ता का सार और कोई दूसरी वस्तु माधुर्य का परम परम सार नहीं है और माधुर्य का प्रकाश का अर्थ है जहां महान ऐश्वर्य होने पर भी मनुष्यवत लीला

आवृत तो न हो उसका नाम है माधुर माधुरी की एक परिभाषा दी गई श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने माधुरी का आविर्भाव अनाविर्भावे वर लीलाया अपर इत्याग माधुरी महान ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो या न हो रहा हो

मनुष्य लीला का जहां त्याग न हो उसका नाम माधुरी अब महाराज के समय जितना ऐश्वर्य प्रकट है इतना ऐश्वर्य कहां से आएगा इतनी सारी गोपी सबके लिए अलग अलग श्रृंगार अलग अलग वस्त्र अलग अलग निकुंज अलग सब गोपियों के साथ में

इतनी सारी निकुंज एक साथ सीमित वृंदावन के यमुना पुनिन में प्रकट हो जाएं जिनके तीन तीन आवरण हैं जहां पर सुंदर शैया पान पात्र श्रृंदार दर्पण पादुका चमर छत्र सब विराजमान हैं इतना वैभव तो महा है परंतु तो मनुष्य लीला का त्याग नहीं हो रहा है

मनुष्य लीला योग्य तो विराजमान है और आप अनुकूल नायक हो करके श्री प्रिया से यही कह रहे हैं न पारे हम न पारे हम हे प्रिय मैं आपका पार नहीं पा सकता हूं तो यह है माधुरी की पराकाष्ठा कि ऐश्वर्य होने पर भी ऐश्वर्य की ओर ध्यान न हो और मनुष्य लीला बनी रहे उसका नाम है माधुरी यदि मनुष्य लीला शांत हो जाए तो उसका नाम है ऐश्वर्य तो

उस परतत्व का स्वरूप लक्षण क्या है आकृति प्रकृति क्या है उसकी आकृति प्रकृति है प्रकृति है परम और आकृति है सत्यम सत्यम और परम कभी नष्ट न होने वाली आकृति है और परम माने सर्वश्रेष्ठ होकर के वो विराजमान है इसे सत्यम परम धीम ही यह तो हो गया स्वरूप लक्षण

धीम का ध्यान है हमको ध्यान करना चाहिए यह एक उपदेश है एक विधि है यह विधलिंग का प्रयोग है धीमही हमको ध्यान करना चाहिए ध्याम इस अर्थ में धीम शब्द का प्रयोग हो रहा है विधलिंग का प्रयोग है यह आदेश भी दिया जा रहा है हम लोगों को सलाह भी

सजेशन भी दिया जा रहा है कि उस पर तत्व का तुमको ध्यान करना चाहिए हमको ध्यान करना चाहिए आप तटस्थ लक्षण कह रहे हैं तटस्थ लक्षण कि कार्य के द्वारा कोई वस्तु दिखे फिर बाद में नहीं दिखे कोई पूछे कि अजय देवदत्त का मकान कौन सा है वो जिसके ऊपर हमने कल

तोते को बैठा हुआ देखा अभी कोई पहचाने क्या <laughs> कल तोते को बैठा हुआ देखा जो देवदत्त का मकान है अब तोता आज हो भी सकता है उड़ भी गया हो तो जो लक्षण कभी दिखे कभी नहीं दिखे उसको हम कहेंगे तटस्थ लक्षण जो लक्षण आकृति प्रकृति सरना रहेगी परंतु जो लक्षण कभी दिखे कभी नहीं दिखे उसको हम कहेंगे तटस्थ लक्षण

वो तटस्थ लक्षण निरूपण कर रहे हैं कि जन्म आदि से यथ योगी ते ब्रह्म सूत्र दे दिया ब्रह्म एक सूत्र को ही प्रस्तुत कर दिया ये एक ब्रह्म सूत्र है कि यथा माने जिन शास्त्र ये कहते हैं कि जिसके द्वारा जन्म आदि अस्य इस जगत का जन्म आदि है ऐसा पदार्थ शास्त्र के अनुसार वेद के अनुसार यथा माने वेद के अनुसार

ब्रह्म ही है इसलिए अथा ब्रह्म जिज्ञासा उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो जन्माध्या से यथा यथा माने क्योंकि शास्त्र कहता है कि वह परत ही वह ब्रह्म ही सृष्टि के जन्म स्थिति और संहार का कारण है जन्माद्या से यथा अन्वयात इतर तस्की सत्ता से सबकी सत्ता है

यह हो गया अंध न्याय परंतु तो जिस सबकी सत्ता न होने पर भी जिसकी सत्ता हो यह हो गया व्यतिरिक ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता फिर तो ये तो गलत हो जाएगा यह कहना संसार की सत्ता न होने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहे ये व्यतिरिक न्याय हो गया जिसकी सत्ता से जगत की सत्ता है

ये हो गया अंदर न्याय और जगत के न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहे हो क्या व्यतरक है व्यतिरिक न्याय तो निषेध मुख से और अंदर मुख से दोनों से यही सिद्ध होता है कि जन्माद्य से यथा शास्त्र कहते हैं कि जगत का जन्म आदि उसी के कारण है अंधयात और इतर तस्

अथवा अन्वयात तो इतर तस् कहकर के दिखाया कि जो उपादान कारण भी है और इतर चकार के द्वारा दिखाया निमित्त कारण भी है उपादान कारण रहने पर किसी वस्तु की सत्ता होगी मिट्टी है तो घड़े की सत्ता होगी मिट्टी को हटा दिया जाए तो घड़े की सत्ता समाप्त हो जाएगी ऐसे ही अन्वयात का तात्पर्य है कि

जगत का उपादान कारण भी वह ब्रह्म और तश्चो कह भी है और इतर तस् कहकर के दिखा रहे हैं कि निमित्त कारण भी ईश्वरी है अर्थेशु अभिज्ञा वह निमित्त कारण होकर के भी विराजमान है क्योंकि कुम्हार ही जानता है कि किस प्रकार की मिट्टी लेकर के किस तरह से घुमाया जाएगा कैसे चाक

डोरी और डंडा इन तीनों का प्रयोग किया जाएगा तब कोई वस्तु सामने आएगी ऐसे ही जो निमित्त कारण है जगत का रचनाकार है वो जानता है कि किस वस्तु को बनाने के लिए कौन से पंच महाभूत के किस भूत का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा किसका कम प्रयोग किया जाएगा कितनी मात्रा में कौन सा इंडीग्रिय लिया जाएगा

कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ लिया जाएगा तो कौन पदार्थ बनेगा इसको अर्थेशु अभिज्ञ वह अभिज्ञ होकर के विराजमान है जो ईश्वर जो है वह सृष्टि की रचना करने में अभिज्ञ कारण है जीव की ये सामर्थ्य नहीं कि वो एक पत्ती भी बना दे विज्ञान की कितनी भी उन्नति हो गई हो

पंत जीव की यह सामर्थ्य नहीं है कि हम एक जिंदा नीम की पत्ती बना सके जीवित पत्ती बना सके रचना करने की सामर्थ्य अभिज्ञता हम हमें नहीं है इसलिए जो अभिज्ञ है वही धीम ही ध्यान करने योग्य है तेने ब्रह्म अब एक तीसरा निमित्त कारण दे रहे हैं

अभिज्ञान स्वराट वो स्वस्मित राज्य थे उसको जगत की रचना करने के लिए किसी बाहर की मिट्टी की आवश्यकता नहीं हुई उपादान कारण की आवश्यकता नहीं हुई वह अपने द्वारा ही जगत की रचना कर लेता है मशीन मैकेनिक और मेटर तीनों एक जैसे मकड़ी अपने जाले का मेटेरियल भी स्वयं है मैकेनिक भी स्वयं है

और मशीन भी स्वयं है ऐसे ही ईश्वर वही जगत का उपादान और निमित्त दोनों ही कारण है कुम्हार चाक और मिट्टी तीनों अलग अलग वस्तु नहीं है एक ही वस्तु कुम्हार है वही मिट्टी बन गया वही चाक बनकर के विराजमान हो रहा है और जगत की रचना कर रहा है तो स्वराज स्वस्मिन राजती स्वरा यही है विदांत

जहां मैटेरियल अलग हो मैटर अलग हो और मैकेनिक अलग हो उसको हम वैदिक तो कह सकते हैं पंत तो वेदांत तो नहीं कहेंगे वेदांत तो उसे कहेंगे जहां मशीन मैकेनिक और मैटर तीनों एक हो विश्व के अन्य जितने भी धर्म हैं वे मशीन को अलग मानते हैं मैकेनिक को अलग मानते हैं मैटर को अलग मानते हैं ईश्वर जगत का रचनाकार है ये तो सब कप, सब बताएंगे

परंतु तो ईश्वर ही जगत है ऐसा नहीं कहेंगे ईश्वर ने जगत की रचना की प्रकृति अलग थी ईश्वर अलग मैटर को लेकर के जगत की रचना करने वाला ईश्वर मैकेनिक है पंत स्वयं मैटर नहीं है पंत भारतीय वेदांती ये कहता है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है वेद ये कहते हैं कि ईश्वर मिट्टी भी है और कुम्हार भी कुम्हार मिट्टी दोनों एक

यही है बिना तो स्वराट स्वस्मिन राज्य थे यथा लूता तंत्र कार्य जैसे मकड़ी जाले का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है इसी प्रकार ईश्वर जगत का जीव का सबका उपादान और निमित्त दोनों ही कारण होकर के विराजमान अर्थ स्विग्र स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि

वे श्री प्रभु अपने आप का ज्ञान भी कराने वाले तेने माने विस्तार किया उन्होंने ब्रह्म माने ज्ञान को ब्रह्म माने ब्रह्मा के हृदय में आदि कवे उन्होंने ब्रह्म माने ज्ञान को वेद को आदि कवे माने ब्रह्मा उनके हृदय में तेने माने विस्तार किया उन्होंने ज्ञान भी प्रदान किया ज्ञान दाता होकर के भी

वे भगवान विराजमान है यह भी भगवान का एक तटस्थ लक्षण है मुहिंत सूर्य उस परतत्व के विचार में बड़े बड़े सूर्य माने बुद्धिमान जन वे भी मोहित हो जाते हैं सूर्य माने ज्ञान मान माने ज्ञानमान जो ज्ञानमान जन हैं वे भी मुहिंत सूर्य वे भी मोहित हो जाते हैं ईश्वर की रचना देख करके सर्व विमोहित है

तो मान्य शास्त्र कहते हैं कि अस्यो इस जगत का जन्म स्थिति और संहार्द भगवान के कारण यह है अन्वयात इतर तस्व सृष्टि जब है तब भी वो विद्यमान है इतर तस्व जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो विराजमान है अथवा अन्वयात ईश्वर की सत्ता से जगत की सत्ता है जगत की सत्ता न होने पर भी

उसकी सत्ता बनी हुई है इतरतच तो अन्वय व्यतिरेक न्याय के द्वारा वही सिद्ध होता है और इतरतश्चकार के द्वारा दिखाया कि वह निमित्त कारण होकर के भी विराजमान है येतम कार्य उत्पाद उत्पाद्य तत्वी कारण जो स्वयं

कार्य के रूप में परिणत हो करके स्थित हो उसका नाम है उपादान कारण मिट्टी अपने आप का विनाश न करते हुए घड़े के रूप में उपस्थित हो जाती है तो जो पदार्थ अपने आप का नाश न करते हुए दूसरे रूप में उपस्थित हो जाए उसका नाम है उपादान कारण

सिद्ध उसमें विराजमान है एको ताबे स्वयं अपने आप को नष्ट करते हुए न करते हुए और दूसरे रूप में स्थित हो जाए मिट्टी अपने आप को नष्ट नहीं कर रही है और घरे के रूप में परिणत हो रही है इसलिए मिट्टी को उपादान कारण किया अपने आप को नष्ट कर ले तो उपादान कारण नहीं होगा

कुम्हार उपादान कारण नहीं है क्यों कुम्हार घड़ा बन नहीं रहा है घड़ा बन मिट्टी कुम्हार घड़े को मिट्टी का आकार देने वाला है इसलिए कुम्हार केवल निमित्त कारण है मिट्टी ही उपादान कारण है और ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है अभिन्न अभिन्न निमित्त-उपादान जगत का ईश्वरी होकर के विराजमान है अर्थ स्व वो

निमित्त कारण होकर के विराजमान है अतः कैसे कब किस प्रकार से सृष्टि की जाएगी इसको भी ईश्वर अच्छी तरह से जानता है सौराठ वह देश काल की सीमा में भी नहीं है क्योंकि कहां बैठकर उसने रचना की जब पृथ्वी थी नहीं तो कहां उसने रचना की ऐसा तर्क उसने नहीं दिया जा सकता है

स्वराट स्वस्मिन राज्य थे उसकी महिमा अपने आप में स्थित है और अपने आप में स्थित होकर के वह जगत का सृष्टि कर सकने में समर्थ है स्वस्मिन राज्य थे स्वराट अपनी नई महिमा में वो विराजमान है केवल सृष्टि कर ही नहीं रहा है सृष्टि और अपने तत्व के विषय में वह ज्ञान भी प्रदान कर रहा है तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्मा के हृदय में

अपने इच्छा के द्वारा हृदय मन के द्वारा कृपा के द्वारा ही ब्रह्मा के हृदय में वह ज्ञान को प्रदान करता है आदि कभी जो आदि कभी ब्रह्मा है कभी माने दृष्टा कभी मनीषी परभू स्वयंभू कवि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा वो दृष्टा होकर के विराजमान है मुझे सूर्य उसकी महिमा को देख करके

सूर्य जन भी मोहित हो जाएंगे ज्ञानी जन भी मोहित हो जाएंगे तेजो वार मृदाम यथा विनिमय वह कभी जीव में भी भ्रम पैदा कर देता है तेजो वार मृदाम यथा विनिमय जैसे कभी भ्रम के कारण जो जलता हुआ अग्नि का अंगारा है

उसको कोई रत्न समझ करके पकड़ सकता है क्या तो रत्न है छुएगा तब तो हाथ जलेंगे तब तो हाथ हटाएगा तो तेज में मिट्टी का भ्रम हो गया है तेज अग्नि परंतु उसमें ये तो रत्न है एक पत्थर का डेला है चमकीला चमकी चमकता हुआ रत्न है तो भ्रम हो जाए ऐसे ही जीव को

उनकी माया के कारण ही भ्रम हो जाता है वारी कभी मिट्टी में जल का भ्रम हो जाए जैसे मृग मरीचिका में सूर्य की किरणें ही कहीं पड़ रही हैं और प्रत्यावर्तित होकर के आ रही हैं और कहीं वायु से किरणों में कहीं वाइब्रेशन हो रहा है उससे कभी देखने वाले को यह भ्रम हो जाए मृग मरीचिका में

ये भ्रम हो जाए कि अरे रेगिस्तान में कहीं वहां पर देखो तालाब है उसकी लहरें आ रही हैं पानी हिल्ला हिल रहा है ऐसा उसे ही इल्यूजन हो जाए। तो वारी में जो मिट्टी है रेती उसमें वारी का भ्रम हो जाए कभी रत्न है उसको सोना समझकर उसको कहीं अग्नि समझ करके दूर हटा दिया जाए

तो वहां पर भी भ्रम हो जाएगा है मिट्टी परंतु तो उसमें सूर्य का उसमें तेज का भ्रम हो जाएगा तो तेज जल और मिट्टी इनमें परस्पर भ्रम हो सकता है तेज वृदान यथा विनिमय तो जैसे कभी तेज में जल की भांति कभी मिट्टी में

रत्न की अग्नि की भ्रांति कभी रत्न अग्नि में मिट्टी के डेले की या रत्न के डेले की भ्रांति कभी है जल परंतु उसमें स्थल की भ्रांति हो जाए ऐसे ही तेजोबाजाम जीव को भी इस जगत को और जगत से बने हुए शरीर को देख करके भ्रम की प्राप्ति हो जाती है और भ्रम प्राप्त करके मैं तो देव हूं

मैं तो बूढ़ा हूं मैं युवक हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं या भ्रांति जीव को हो गई तेज वारी इनमें जैसे परस्पर इल्यूजन हो सकता है भ्रम हो सकता है अग्नि में कहीं रत्न का भ्रम रत्न में अग्नि का भ्रम स्थल में जल का भ्रम मृता में कहीं जल में पृथ्वी पर रहा है

किसी वृक्ष का या दीवाल का और पृथ्वी को देखकर के अरे ये तो साफ जग जमीन है यहाँ पर तो स्थूल यहाँ पर कोई सड़क का पृथ्वी में पड़ रहा है कहीं सरोवर में अरे यहाँ पर सड़क है परंतु तो सड़क है नहीं जल में स्थल का पृथ्वी मात्र पड़ रहा है तो ये जो भ्रम है अमृषा

तो तेजोवाल मृदाम यथा विनमय है इनमें बिन्मय की प्राप्ति भगवान की माया के द्वारा ही होती है सर्ग मृषा विश्वमानी जो जगत है वो मृषा है मन सत्य होने पर भी विनाशील है संसार की जितनी भी मायिक रचनाएं हैं वे मायिक रचना जायते अस्ति वर्धते विपणमते अपक्षीये विनश्यती

ये छह ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त होकर के विराजमान जन्म लिया उनका अस्तित्व हुआ वे बढ़े उनके रूप में कहीं विकार आया उनमें क्षय आया समाप्त हो गई ये छह जो भाव विकार हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ये संसार की प्रत्येक वस्तु में विराजमान तो माने तीन वस्तुओं से बना हुआ

जो तसर्ग ये जगत है सत्वर स्तंभ से यह मृषा माने निरंतर निरंतर परिवर्तनशील है यह कभी स्थिर नहीं होता रह सकता है हम प्रत्येक क्षण जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। हम सब परिवर्तनशील हैं मृषा होकर के तो कोई भी वस्तु सामने नहीं है यग हो मृषा परंतु तत्व ये जगत यग हो अमृषा सत्य होने पर भी

परिणामी होने के कारण मशा है जो सत्य रूप दिख रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा वह सदा परिणामी है भगवान की लीला तो सत्य भी है अपरिणामी भी है और जगत सत्य तो है परंतु परिणामी यथ सर्गो मशा धाम ना सदा नरस्तु को कम वे श्री हरि जब धाम ना कृपा करते हैं

तो उनके तेज के कारण सदा को कुछ जो माने अज्ञान है वो अज्ञान सर्वदा दूर हो जाता है उनकी उन परतत्व को पाया कैसे जाएगा बोलो उसको पाने का तरीका है कि धामनास्वेन उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करे इस प्रकार यहां परतत्व के रूप में

संबंध तत्व के रूप में भगवान का निरूपण किया गया कि सत्यम परम शास्त्र उसको सत्य और पर के निरूपण करते हैं उसमें ये ये तटस्थ लक्षण सारे विराजमान हैं और उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है बोल प्राप्त करने का तरीका है धामना स्वयं उनकी कृपा और प्रयोजन पदार्थ क्या है बोल प्रयोजन पदार्थ है सत्यम परम धीम ही कहकर के

प्रयोजन पदार्थ को दिखा रहे हैं कि वही प्रेम के योग्य है प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ हो करके विराजमान है इस प्रकार इस प्रथम वंदना के श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण निरूपण करके श्री भगवान को ही परम परम पदार्थ के रूप में स्थापित किया गया सत्यम परम धीम ही उनकी हम वंदना कर रहे हैं

श्लोके पर शब्दे कृष्ण निरूपण इस श्लोक में पर शब्द में कृष्ण का निरूपण किया गया सत्य शब्द के द्वारा उनके स्वरूप लक्षण का निरूपण तत्व है श्री कृष्ण वे कृष्ण कैसे हैं सत्य हैं आनंद रूप होकर के वे सत्य होकर के विराजमान विश्व की सृष्टादि उन सृष्टि उन्होंने की ब्रह्मा को वेद पढ़ाए वे सृष्टि करने के तत्वों को जानने वाले हैं अर्थ अभिज्ञ हैं

उनकी शक्ति से ही माया दूर हो रही है ये सारे के सारे चार तटस्थ तटस्थ लक्षण निरूपण किए गए अन्य अवतार ऐने मुनिगौ अन्य जो अवतार हैं वे अवतार वे स्वरूप और तटस्थ शक्ति से युक्त हैं अवतारों में भी ये

गुण विद्यमान है स्वरूप शक्ति और तटस्थ शक्ति ये अवतारों में भी कहीं विद्यमान है तो जिसमें ये लक्षण विराजमान है जन्माध्या से आता सत्यम परम तो उसको आप अवतार कह दो हमें कोई आपत्ति नहीं यदि जो तटस्थ लक्षण रूपण किए गए जन्माध्या से आता ब्रह्मा को ज्ञान देने की तुम्हें सामर्थ्य है तो भाई ठीक है तुम भी अवतार बन जाओ

<laughs> यदि जीव के बिंब को दूर करने की तुम में सामर्थ्य है तो तुम अवतार कहलाने लगो परंतु जो इन गुणों से युक्त नहीं है और आजकल बड़े भगवान ढोल रहे हैं समझोगे भगवान की भीड़ आ गई, तो इन गुणों के अभाव में यदि कोई अपने आप को भगवान कहे तो उसको अवतार नहीं कहा जा सकता जिसमें ये सारे गुण है उसको अवतार कहा जाएगा स्वरूप लक्षण

और तटस्थ लक्षण है उसको तो अवतार कहा जाएगा उसको भगवान कहा जाएगा जिसमें ये लक्षण नहीं है कि वह सत्यम हो वह परम माने आनंद रूप सर्वश्रेष्ठ हो जो जन्म आदि जगत की कर सके सृष्टि आदि कर सके उनके सृष्टि करने की सारी प्रक्रिया प्रोसेस को जो अच्छी तरह से जानता हो

जो निज शक्ति में ही स्वराट होकर के विराजमान हो जो ब्रह्मा को भी ज्ञानोपदेश दे सकता हो जो जीव को जब तेजवारी मृद इनमें विनिमय हो गया भ्रम उत्पन्न हो गया उस भ्रम को दूर करने में समर्थ हो ऐसे गुण जिसमें विद्यमान है उसको हम परतत्व कहेंगे उसको हम अवतार कहेंगे यदि ये गुण नहीं है

तो वो अवतार नहीं हो सकता इसलिए इन गुणों के द्वारा जान लो कि कौन अवतार है कौन अवतार नहीं जो परतत्व है उसमें ये अवतार है अवतार काले हो जगते गोचर वो जो परतत्व है वो अवतार काल में जगत के सामने गोचर हो जाता है इसलिए हमने तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों का वर्णन किया

सनातन कहे कि सनातन गोस्वामी जी ने फिर पकड़ने की कोशिश की तुम्हें तो युगावतार हो महाप्रभु अपने आप को छपाने का प्रयास कर रहे हैं पर सनातन गोस्वामी जी बार बार पकड़े सनातन कहे या ईश्वर लक्षण पीतवर्ण कार्य प्रेम दान संकीर्तन हमारे आपने कहा कि कलयुग में जो युवावतार है

उसमें ईश्वर के लक्षण दिख रहे हैं वो पीतवर्ण है प्रेम का दान करने वाला है कल काल से ही ईश्वर अवतार निश्चय कलयुग में उस ईश्वर ने ही अवतार धारण किया ये सुदृढ़ करिया कहो अपने मुंह से इसको स्वीकार करो ना इसको तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं ईश्वर हूं सुदृढ़ करिया कहो

शास्त्र के ये लक्षण सब तुम में दिख रहे हैं तुम में अनंत ऐश्वर्य भी प्रकट दिख रहा है अनेक अनेक बार आपने अपने ऐश्वर्य को श्री नवद्वीप की लीना में सप्त तो प्रहरी या कीर्तन नृत्य के समय कभी नृसिंग आवेश कभी बल्ला बलदेव आवेश कभी वराह आवेश कभी राम आवेश कभी शंकर आवेश कभी देवी का आवेश

इन सारे आविष्कारों को धारण करके तुम विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते रहे हो तो फिर स्पष्ट रूप से सुधर करिया कहा आप इस बात को स्पष्ट रूप से कहते क्यों नहीं हो कि मैं ईश्वर हूं जिससे कि जाओ संशय मेरा संशय दूर हो है। कहते हैं चतुराली छाण सनातन ये चतुराई करना तुम छोड़ दो शक्ति आवेश आवा आप

अवतारेर सुनो विवरण शक्ति आवेश अवतार भी होते हैं इनका तुम विवरण सुनो कभी कभी भगवान अपनी कोई शक्ति किसी में स्थापित कर देते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें कोई गुण हो विशेष गुण कभी कभी किन्हीं लोगों में वे गुण प्रकट होते हैं इसलिए शक्ति आवेश अवतार ये सब हैं इनका विवरण तुम सुनो शक्ति आवेशावतार कृष्णेर

असंख्य गण, शक्ति आवेश अवतार अनेक अनेक हैं उनका हम तुम्हें कहा प्रकार से वर्णन करें कहीं मुख्य शक्ति होती है कहीं गण शक्ति होती है ये विवेचन पहले कर आए है सनकाविक नारद पृथु, परश्राम ये सब आवेश अवतार हैं सनकादिकों में ज्ञान शक्ति है नारद में भक्ति शक्ति भगवान ने स्थापित की

आवेश उसे कहते हैं जहां किसी मनुष्य में किसी जीव में भगवान अपनी कोई विशेष शक्ति स्थापित कर देते है वो जीव बेसिकली वो जीव है मूल रूप में वो जीव है पंथ भगवान ने अपनी कोई शक्ति स्थापित कर दी जैसे संको में ज्ञान शक्ति स्थापित कर दी नारद में भक्ति रूपी जो शक्ति है

उसकी स्थापना कर दी और भी भक्ति का दान कर रहे हैं पृथु में जगत का पालन करने की राज्य करने की प्रथम राजा हुए और राज्य करने की जो शक्ति है वो पृथु में प्रदान कर दी परशुराम में दुष्टों की संहार शक्ति स्थापित कर दी हैं जीव पर भगवान की कोई शक्ति स्थापित कर दी इनको हम मुख्य आवेश करेंगे कहेंगे बैकुंठ शेष धराधारय अनंत श्री

बैकुंठ में आधार शक्ति की स्थापना कर दी शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं तो धारणा नामक शक्ति की स्थापना कर दी तो ये भगवान के मुख्य आवेश होकर के विराजमान तो ज्ञान शक्ति आदि कले विष्टो जनार्दना जहां ज्ञान आदि के कारण भगवान आविष्ट होकर के विराजमान हैं।

उनको आवेश अवतार कहेंगे दूसरे हैं गौण अवतार गौण अवतार यह भगवत गीता में विभूति योग वर्णन किया गया अब इस गवन अवतार को लेकर के वो गौणावतार उपास्य नहीं हो जाएंगे उनको आदर तो दिया जाएगा अब जैसे कहीं ये कहा कि जो छल है उसमें द्यूत मेरी विभूति है द्यूतम छलता महम

तो भगवान के कोई जुआ खेलना थोड़ी शुरू कर देंगे <laughs> भगवान कह रहे हैं भाई कि छल करने वालों में जूट मेरी विभूति है तो हम तो भगवान की विभूति का आराधन कर रहे है। ऐसा कभी मत कर <laughs> ये भगवान कह रहे है ये हैं कि ये गौण आवेश है तो गौण आवेश को केवल ये दिखाने के लिए देखो दो चीज हैं एक तो है धारणा और एक है विभूति योग

धारणा के द्वारा हम सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करेंगे और विभूति योग का जो मोटिव है लक्ष्य है वो ये कि किसी के साथ में ईर्ष्या मत करो सबके प्रति आदर करो कवि गुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर उनने अपनी एक कविता में कहा कि मैंने जन तो बहुत देखे

पंत तो साधारण कोई नहीं देखा मैंने जन्म तो बहुत देखे पंत तो साधारण कोई नहीं देखा अर्थात सब के भीतर कहीं ना कहीं कोई विशेषता विद्यमान शास्त्र कहते हैं कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो कहीं ना कहीं अक्षरों में लम यम शम

गम ओम आम ईम ये लगा करके सारे मंत्र सारे अक्षर कहीं ना कहीं मंत्र हैं तंत्र शास्त्र में अमंत्र अक्षर नास्ते नास्त मूलम अनौषधम कोई छोटी से छोटी जो घास है वो भी किसी न किसी रोग की दवा है ऐसा नहीं है कि उस घास का वो व्यर्थ है वो भी

कहीं ना कहीं किसी की दशा दवा है नास्ति मूलम अनौषधम मूल कोई भी जड़ अनौष नहीं है और अयोग्य पुरुषो नास्ति संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है परंतु दुर्लभता क्या है बोल योज का सत्य दुर्लभ हमारे मामा जी प्राय कहते थे बोल योज का सत्र दुर्लभ किसी व्यक्ति का कैसे कहां पर प्रयोग किया जाए

दुर्लभ वस्तु है कि किस वस्तु को किसी को पहचान ना और किसको कहां डिप्यूट किया जाए ये दुर्लभ वस्तु है कुछ ना कुछ योग्यता सब में है और उसकी योग्यता का हम कैसे शोषण करें उसका एक्सपर्टेशन कैसे किया जाए ये एक दुर्लभ वस्तु है अन्यथा सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो योग्यता लेकर के विराजमान है अर्थ सभी भगवान की कोई ना कोई विभूति से युक्त होकर के विराजमान है

तो विभूति होना यह भी भगवान का गौण आवेश है भगवान का आवेश तो सब में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं है तो ये विभूतियों और धारणा ये दो चीज निरूपण किए गए भगवत गीता में कहा है कि जो भी जो भी विभूति मत सत्व है वो सब मेरी ही विभूति है अब यहां तक अवतार प्रसंग पूरा हो गया अब अवतार प्रसंग होकर के अब

वम को निरूपण करते हैं अवस्था को निरूपण करते हैं तो कौन सी सबसे श्रेष्ठ अवस्था है उसमें कह रहे हैं कि भगवान के इस स्वरूप में भी सर्वोत्तम अवस्था है किशोर अवस्था इसलिए श्री रास बिहारी जब नित्य किशोर अवस्था में विराजमान हैं, उनकी किशोर अवस्था ही नित्य अवस्था होकर के विराजमान हो वो किशोर अवस्था इतनी बलवान है ब्रज में

वह बाल्य अवस्था में भी प्रकट हो जाए श्री विठलनाथ जी का एक पद है अष्टपदी है उनकी और ठाकुर जी बाल मुकुंद पलना में झूल रहे हैं अभी अभी जन्म हुआ है छह दिन के आठ दिन के दस दिन के हैं पलना में झूल रहे हैं छोटे से बालक बिल्कुल और वे मैं बालक के, के लगता है

तो हाथ ऊंचे करके और अपने चरण जो हैं उनको चलाते हुए साइकिल चलाते हुए जैसे चरण चला रहा है हाथ ऊंचे कर रहा है और उनकी हंसी करती हुई उस समय जो बासल्यवती गोपी आती हैं वे कह रहे हैं वे लालन समझ गए समझ गए गोपियों के वक्षस्थल रूपी पर्वत पर चढ़ने का अभी से अभ्यास कर रहे हो बोला वृद्धावन बिहारी लाल की <laughs>

बालक से जैसे ठोली की जाए ऐसे ऐसी कर करती हुई गोपी कह रही है तो कहने का तात्पर्य है कि किशोर अवस्था इतनी ब्रिज में बलवान है कि वह शिशु अवस्था में भी विराजमान पौगण्य अवस्था में भी विराजमान और वह कैशोर में तो पूर्ण रूप से प्रकट इसलिए जब तक माता पिता गुरुजन साथ में रहे तब तक तो रहती है बाल्य और जैसे यशोदा जी

कीरत मैया कीर्ति मैया की पल्ला में झूलते हुए श्री प्रिया ही नव किशोर होकर के बिहार करते हुए विराजमान हो जाते हैं बोलो लालीलाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय

श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण सुनताय गौर हरिव जय जय श्री राधेश जय जय